कर्म सिद्धांत एवं गति विचार जिज्ञासा यदि कोई व्यक्ति विधि न जानते हुए मात्र श्रद्धा से शास्त्रीय कर्म करता है तो क्या उसका फल मिलेगा समाधान विधि पूर्वक न करने पर व्यक्ति को कर्म का फल नहीं मिलेगा पर श्रद्धा का फल अवश्य मिलेगा कर्म और उपासना इनका अपना एक विज्ञान है इनकी एक विधि होती है विधि का फल अलग होता है और श्रद्धा का फल अलग विंध्याचल का एक ब्राह्मण कलकत्ता गया था नवरात्र आने वाली थी वहाँ के एक सेठ ने कहा पंडित जी यह दक्षिणा आप रख लो और नवरात्र में दुर्गा सप्त सती का नित्य एक पाठ हमारे निमित्त कर देना ब्राह्मण ने कहा सेठ मैं तो पाठ करना ही नहीं जानता हूँ पर सेठ नहीं माने और उन्होंने ब्राह्मण को दो हजार दक्षिणा दे दी वह ब्राह्मण देवी मंदिर में आया और कहा भगवती सेठ ने पैसा दे दिया है तुम तो जानती हो कि मैं सती का एक अक्षर भी नहीं जानता पर तुम तो पढ़ी लिखी हो अपना पाठ स्वयं कर लेना यजमान का कल्याण होना चाहिए उसके सरल भाव और निष्ठा को देखकर देवी प्रभावित हो गई और यजमान का काम कर दिया यहाँ पर जो भी कार्य हुआ वह विधि से नहीं श्रद्धा मात्र से हुआ जिज्ञासा गीता में कहा है व्यक्ति अंतकाल में जिसका चिंतन करता है उसी शरीर को प्राप्त होता है परंतु अन्य धर्म शास्त्रों में ऐसा आता है है, कि श्राद्ध पिंड करने से जीव को प्राप्त होती अन्यथा उसे भटकना पड़ता है गीता के अनुसार सदगति अपगति में अपना पुरुषार्थ ही हेतु है पर अन्य धर्म शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष को मानने पर तो हो जाता है। इस विरोधाभास का परिहार कैसे करेंगे समाधान यह दोनों बातें अलग अलग है श्राद्ध पिंड दानादी का फल अलग है जीव जब शरीर छोड़ता है, तो अगले शरीर को धारण करने के लिए वहां तक पहुंचने के बीच में बहुत से प्रतिबंध होते हैं उन प्रतिबंधों को दूर करने के लिए श्राद्ध पिंड दानादि की परंपरा है यह न होने पर वह जीव बिना शरीर मिले कुछ काल तक पड़ा रहेगा प्रकृति जब विधान करेगी तभी पहुँचेगा जैसे मुख्यमंत्री तक पहुँचने के लिए किसी कार्यालय में कोई पत्र दिया तो सामान्य प्रक्रिया से वह वर्षों तक नहीं पहुँचेगा परंतु जल्दी पहुँचने पहुँचाने के लिए भी एक प्रक्रिया है जिसे बतलाने की आवश्यकता नहीं है सभी लोग उसे जानते हैं ऐसे ही श्राद्ध आदि की प्रक्रिया है जिससे प्रतिबंध दूर होकर अंतिम समय में चिंतन किया गया शरीर जीव को शीघ्र ही मिल जाता है अन्यथा उसे कुछ समय तक प्रेत बनकर भटकना पड़ सकता है बस इतना ही अंतर है शरीर तो अंतिम चिंतन के अनुसार ही मिलेगा अतः जैसे अंतिम समय में जीव का चिंतन रूपी पुरुषार्थ काम करता है ऐसे ही श्राद्ध आदि भी पुरुषार्थ से संबंधित है अन्य शरीर प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ तो आवश्यक है श्राद्ध भी पिता के लिए पुत्र का पुरुषार्थ है दोनों का फल अलग अलग है परंतु दोनों में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है